श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथ चतुर्थो चतुर्थोध्याय गज और ग्राह का पुरचरित्र तथा उनका उद्धार श्री तदा देवर्गंधर्वा ब्रह्मे सान पुरो गुमचो कुसुम सार संतकर्म तेह श्री सुखजीव जी कहते हैं परीक्षित उस समय ब्रह्मा शंकर आदिदेवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के स्तर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे ने दुर्दुंधुभ दिव्या गंधर्वान दुर्जगु ऋषारणा सिद्धा तुष्ट वो स्वर्ग में दुंदुभिया बदने लगी गंधर्व नाचने लगे ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे यो ग्राह सब सद्य परमाश्चर्यपे मुक्तो देवल सापे नुहू गंधर्व सप्तम इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया यह ग्राह इसके पहले नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था देवल के साप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया प्रणम्य से राम उत्तम श्लोकम्यम अगायत उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया इसके बाद वह भगवान के का गान करने लगा वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है उन्हें के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है सोनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस् पश्यतो लोकम स्वगान मुक्तल भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पापताप नष्ट हो गए उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की गजेंद्रो भगवत प्रसाद विमुक्तो ज्ञान बंधना प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवा सा गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया वह पीताम्बर धारी एवं चतुर्भुज बन गया स वही अद्भुत राजा पांडो द्रवि तम इंद्रदम्ना ख्याणु तो व्रत पाराण गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण देश का पांड्यवंशी राजा था उसका नाम था इंद्रदुमन वह भगवान एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। थाचित समर्चया मास एक बार राजा इंद्रजुमन राजपा छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे उन्होंने राजाओं उन्होंने जटा बढ़ा ली थी तपस्वी का वेष धारण कर लिया एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे तत्र यदि तत् महायशा मुनि समागम्छेगण परेश मकृता रहस्योपासन मृतोपह उसे समय दैव योग से परम जसस्वी अगस्त मुनी अपने शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है इसलिए वे राजा इंद्र पर क्रुद्ध हो गए तस्मा इम साप मदाद साधु अयम दुरात्मा कृतबुद्धिरध्य यथा उन्होंने राजा को यह दिया। इस राजा ने से नहीं की है। अभिमान व परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो भगवान् एवं सप्तागत भगवानुम्जेखदेव जी कहते हैं परिचित साप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार साप देकर अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए राजर से इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था आपन कौंजरिम ज्योनिम आत्म स्मृति गेस्मृति इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई एवं विमोक्ष गजयूथम श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुण पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए ए तम महाराज तवे मया कृष्णानुभाव गजराज मोक्षापम कल दुस्वन नाशम सिन्वताम गुरुवंश शिरोमणि परीक्षित मैंने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा तथा तो गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी यह प्रसंग सुनाने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं उन्नति और स्वर्ग देने वाला है, है। इसी से कल्याण कामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं यदमाह हरि प्रीतो गजेन्द्रम सतमा सर्वभूता, सर्वभूता गजेंद्र के स्तुति से प्रसन्न होकर सर्व्यापक एवं स्वरूप श्री हरि भगवान सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी श्री भगवान वाच एम ऐदम गिरीकंदरकान वेत्र की चक वेणुनाम पादपान श्रृाड़ी महे धनियाली ब्रह्मणो मे शिव से चीरोदम में प्रिं धा शेतुपास्वस्थ कौसुभम भारा गदा कौमोद किंबम सुदर्शन पाशुजन्यम पतगेश्वरम् शेषं च मत्क सूक्ष् शिम देवीं मदाश्रयां ब्रह्मणम नारदमृतिम भव प्रहलाद मस्य अवतारे मत्कुर्मा बराइव कर्मंदपुणी सूर्य सोमं हूतासनम प्रणवम सत्यम व्यक्त गो विप्राणम दाक्षाणी धर्मपत्नी सोमको गंगा सरस्वती नन्दा कालिंदी चितंम ध्रुव ब्रह्म हरिंसप्त पुण्यश्लोकास्नवान् रात्रांते प्रेताः मम रूपाणि ने कहा जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर निग्रह एकाग्र चित्र से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कन्दरा वन वेत कीचक और बास के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाशमय श्वेत द्वीप श्रीवस्त्र कौस्तुभमढ़ी वनमाला मेरी कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र पांच जन्य शंख पक्ष राजुण मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं ये समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं ये विमलां प्यारे गजेंद्र जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा शेषो कुच इत्यादि से सह प्रधमा जल जोतम हर्षय विभुानंडी आरोह खगाधिप्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सीतायां अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षण नाम चतुर्थोध्याय